ठोक एस धम्बो सदंतरों नंबर 52 संतों ने जो जाना और संतों ने जो दूसरों से कहा संतों ने जो संतों से कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है सतम चाह्मो न झर्म उपे संतों का धर्म कभी जीर्ण नहीं होता क्यों बुद्ध ने संतों का धर्म का धर्म ही कहते ने से काम न चल जाता धर्म कहने से भ्रांति का डर था क्योंकि तुमने भी न मालूम कितने धर्म खड़े कर लिए हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जैन है बौद्ध है ये तुमने ही खड़े कर लिए अगर बुद्ध लौट के आए तो बुद्ध धर्म को देख के हंसेंगे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 अज्ञानी अपने मतलब की सुनता है अज्ञानी बड़े होशियार है। हैं अज्ञानी है मगर होशियार बहुत है बड़े कुशल हैं बड़े चालाक है। ज्ञानी भी उन्हें डिगा नहीं पाते है। आते हैं चले जाते हैं अज्ञानी अपनी जगह जर्जमाए बैठे रहते हैं। वो ज्ञानियों से भी अपने मतलब की बातें निकाल लेते हैं वो वही करते हैं जो उन्हें करना है क्या कहते हैं ज्ञानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता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 कि आज्ञा से अनुबम गिरा उसने जीसस के नाम पर कसम खाई थी राष्ट्रपति का पद स्वीकार करते वक्त कि खाता हूं कसम जीसस की कि धर्म के अनुसार चलूंगा उसने आज्ञा दी कि हेरोशिमा और नागासाकी पर अनुबम गिराओ, एक बम ने एक लाख बीस हजार लोगों को क्षण में राख कर दिया, कहा जीसस का वक्तव्य कि जो तलवार उठाएगा वह तलवार से नष्ट होगा कहा जीसस का वक्तव्य कि जो एक गाल मारे चोट दूसरा सामने कर देना और कहां हिरोशिमा पे गिरा एटम बम जलती हुई लपटे इनसे कैसे संबंध जोड़ोगे जीसस ने कहा था जो तुम्हें एक मील चलने को मजबूर करे दो मील चले जाना और जो तुमसे कोट छीने कमीज भी दे देना ईसाइत ने जितने युद्ध किए किसने किए मोहम्मद ने इस्लाम नाम रखा था अपने धर्म का इस्लाम का अर्थ होता है शांति और तुम तो मुसलमानों से ज्यादा अशांति पैदा करने वाले लोग कहीं भी खोज सकते हो सारी मनुष्यता के इतिहास को उन्होंने अशांत किया इसलिए बुद्ध कहते हैं संतम चम्भो न जरम उपे संतों का जो धर्म है वो कभी जीर्ण नहीं होता वह तुम्हारे धर्मों को अलग कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा धर्म तो तुम्हारा अधर्म ही है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 किसी भक्त ने कहा कि यह बात तो जस्ती नहीं तो आप जो कहते हैं वही हम सुनते हैं तो उन्होंने कहा आज रात देखेंगे उस रात दस हजार भिक्षुओं के बीच में एक चोर भी आया था एक वैश्या भी आई थी सुनने तो बुद्ध रोज रात को जब बोलते तो अंतिम वचन हमेशा वो यही कहते थे भिक्षुओं अब जाओ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 तो रोज रोज क्या कहना कि ध्यान करो वो ये कहते थे अब रात हो गई अब जाओ रात्रि का अंतिम काम पूरा करो जब बुद्ध ने ये कहा चोर चौंका उसने कहा कि ठीक ही कहते हैं अब जाऊं रात आधी होने के करीब हो गई अपना काम करूं वेश्या ने सोचा कि धन्य कैसे पहचाना इतने लोगों में भी पकड़ लिया मुझे जाऊं ठीक कहते हैं अपना काम पूरा करूं दूसरे दिन सुबह बुद्ध ने कहा कि रात एक चोर भी था या एक वैश्या भी थी तुम जब भिक्षुओ ध्यान करने चले गए चोर चोरी करने चला गया वैश्या अपना काम करने चली गई और सभी यह मान के गए कि मैंने ऐसा कहा था तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुन सकते हो तुम सुनोगे तो तुम्हारा ही तो सुनोगे शब्द मैं बोलूं अर्थ तो तुम दोगे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 सुई गिर जाए तो सुनाई पड़ जाए ऐसा सन्नाटा रहा दो दिन बाद विदा हो गई कबीर जाके गांव के, के बाहर फरीद को विदा कराए मुस्कुराए गले मिले एक दूसरे की आंख में झांका बोले कुछ भी नहीं दोनों के विदा होती दोनों के भक्तों ने पकड़ा कबीर के भक्तों ने कहा हद हो गई कितने दिन से आशा लगाए थे कि फरीद गुजरते हैं यहां से इसलिए प्रार्थना की थी कि फरीद को निमंत्रण दो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 मगर कोई और ही भाषा थी परमात्मा की भाषा थी परमात्मा मौन है चुप है उसका संगीत सुनने का है उसकी वीणा में तार भी नहीं है इसलिए तो हम उसे अनाहत नाद कहते हैं आहत नाद नहीं बोलो तो आहत होता है कंठ में टकराहट होती तो नाद पैदा होता है वीणा को छेड़ो उंगलियों से तो आहत नाद होता है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 ये उनकी विधि है यह उनका ढंग है तुम्हें सरकाने का मौत की तरफ इसलिए वो शरीर की पीड़ाओं की बात करते हैं रोगों की बात करते हैं भ्रूणों की बात करते हैं क्षणभंगुरता की बात करते हैं वो तुम्हें सरकाते हैं ताकि तुम मौत के द्वार की तरफ सरको ताकि तुम जागो मौत में उतरो मौत की सीढ़ियों से उतर के ही कोई निर्वाण को उपलब्ध होता है यह एक मार्ग अभी कुछ दिन पहले हम नारद की बात करते थे वो जीवन का मार्ग भक्ति जीवन का मार्ग तब सारा दृष्टिकोण बदल जाता है तब प्रत्येक चीज के सौंदर्य की चर्चा होती क्योंकि तुम्हें जीवन की तरफ धकाना है तुम्हें उत्सव की तरफ ले जाना है तब गीत नृत्य की बात होती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 सागर में ही पहुंच जाओगे मार्गों की बहुत जिद मत करना मार्गों के नाम पर बहुत सिर मत तोड़ना जो तुम्हें रुच जाए सोभला जो तुम्हें रुच जाए उसी पे चल पड़ो अगर तुम्हें यह अनुकूल पड़ता हो दुख दुख का बोध मृत्यु मृत्यु की प्रतीति और साक्षात्कार बड़ा सुबह इससे ही खोज लो अगर तुम्हें यह ठीक ना लगता हो इससे तुम्हारा तार ना बैठता हो इससे तुम्हारे सुर मेल ना खाते हो छोड़ो मार्गों से कुछ लेना देना नहीं है मार्ग तो उपयोग कर लेने के बैलगाड़ी से चलो कि हवाई जहाज से चलो क्या फर्क पड़ता है पहुंचो पहुंच के ना बैलगाड़ी हाथ में रह जाती ना हवाई जहाज हाथ में रह जाता बैलगाड़ी भी छोड़ देनी पड़ती है हवाई जहाज भी छोड़ देना पड़ता है मंजिल पे पहुंच के रास्ते तो छूट जाते मंजिल पर बुद्ध और नारद मिल जाते मंजिल पर डायोनिस और अपेलो आलिंगन कर लेते हाँ जितना